श्री गर्ग सीता अश्वमेध खंड आठवां अध्याय यज्ञ के योग्य श्याम कर्ण अश्व का अवलोकन श्री गर्ग जी कहते हैं देवर्षि नारद जी का स्पष्ट अक्षरों से युक्त यचन सुनकर राजर्षि उग्रसेन चकित हो गए उन्होंने हंसते हुए से उनसे कहा राजा बोले मुन्े मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा आप इस यज्ञ के योग्य अश्व को मेरी अश्वशाला में जाकर देखें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 हल्दी केसर तथा पलाश के फूल के सी कान्ति वाले बहुत से अश्व दृष्टि हुए कई घोड़े चितकबरे रंग के थे कितनों के अंग स्फिक शिला के समान स्वच्छ थे वे सभी मन के समान वेगशाली थे कितने ही अश्व हरे और तांबे के समान वर्ण वाले थे कुछ घोड़ों के रंग कुसुम्भ जैसे और कुछ के तोते के पाख जैसे थे कोई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 और देवर्षि नारद के साथ उनके अश्वशाला में गए वहां जाकर उन्होंने यज्ञ के योग्य श्याम घोड़े जिनकी पीली अंग चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गति मन के समान तीव्र थी उन सब के मुख तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ते थे ऐसे शुभ लक्षण संपन्न सर्वांग सुंदर और दिव्य अश्व देखकर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 था उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा भी मनोहरत अवश्य पूर्ण होगा राजन ऐसा सुनकर सारंग धनुष धारण करने वाले श्रीहरि राजा से इस प्रकार बोले श्री कृष्ण ने कहा निर्भश्रेष्ठ आप मेरी आज्ञा से इन चंद्र के समान कांतिमान श्याम वर्ण अशो में से एक को लेकर यज्ञ आरंभ कीजिए श्री गर्ग जी कहते हैं श्रीहरि का यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले प्रभो अब मैं क्रतुश्रेष्ठ अश्वेध का अनुष्ठान करूंगा ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण और नारद जी के साथ राज सभा में गए वहां तुम्बरू सहित नारद जी श्री कृष्ण से विद्याय राजा को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए इस प्रकार श्री गर्गसहिता के अंतर्गत अश्वेध खंड में श्याम कर्ण अश्व का अवलोकन नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ